बेगहू भाई हूँ सजू सजो सुन रजाय कदराय न को भल ही नाथ सब कही सहर सा कही एक, एक बढ़ा वहीं कर सा। चलने शायद जो हार जो हे रण राम पंकज धरही धर उसने कहा हे hey भाइयों जल्दी करो और सब समान सजाओ मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे सब हर्ष के साथ बोल उठे नाथ बहुत अच्छा और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे निसाज रात को जोहार कर करके सब निषाद चले सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई अगरी पही कूड़ सिर सेल से धरहें करही एक कुशल कुशलयति ओढ़ खाड़े को दही गगन मनु छाडे निज निज साजु सबाज बनाए ही जो हारे देख सुभ सब लायक जाए लय लय नाम सकल सन मच पहन पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले तथा वर्षों को सीधा कर रहे हैं सुधार रहे हैं कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो अपना अपना समाज बनाकर उन्होंने जाकर निसादराज राज को जोहार किया निसादराज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर कर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया भाई हो लाभ जने आज काज बड़ मोही सुनि सरोस बोले सुभट धीर न हो उसने कहा हे hey भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना आज मेरा बड़ा भारी काम है यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश जोश के साथ बोल उठे हे वीर अधीर मत हो राम प्रताप नाथ बल तोरे करही कटक बिनु भट बिनु घोरे जीवत पाऊन पाछे धरही रुंड मुंडमय में दिन करही खनि नाथ भल तोरु कहू बजाऊ कहत छेक भय बाए हे नाथ श्री के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे जीते जी पीछे पांव न रखेंगे पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे सिरों और धड़ों से छा देंगे निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ इतना कहते ही बाई और छीक हुई सकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है जीत होगी भरत ही न हो रारी राम ही भरत बना बन जाह सगुन कह यस विग्रह नाह गुह नेक कह कह बूढ़ा सहसा करी पछताही बूढ़ा भरत सुभाव से लुभन बुझे बड़े तोहान जान बिन जूझे एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा भरत से मिल लीजिए उनसे लड़ाई नहीं होगी भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है यह सुनकर निषाद राजगु ने कहा बूढ़ा ठीक कह रहा है जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। घाट भट सब ले मित्र हम आए। एव हे वीरों तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का या उदासीन का यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा